श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अट्ठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ओर उंगली उठाकर इशारा करते हुए केदार से कह रहे हैं इसने सर्वस्व का त्याग कर दिया है भक्तों से केदार ने नरेंद्र से कहा था अभी चाहे तर्क करो और विचार करो परंतु अंत में ईश्वर का नाम लेकर धूल में लौटना होगा नरेंद्र से केदार के पैरों की लो, केदार नरेंद्र से उनके पैरों की लो इसी से हो जाएगा सुरेंद्र भक्तों के पीछे बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण ने जरा मुस्करा उनकी ओर देखा केदार से कह रहे हैं आहा कैसा स्वभाव है केदार श्री रामकृष्ण का इशारा समझकर सुरेंद्र की ओर बढ़कर बैठे सुरेंद्र जरा अभिमानी है भक्तों में से कुछ लोग बगीचे के खर्च के लिए बाहर के भक्तों के पास से अर्थ संग्रह करने गए थे इस पर सुरेंद्र को बड़ा दुख है बगीचे का अधिकतर खर्च सुरेंद्र ही देते हैं सुरेंद्र केदार से इतने साधुओं के बीच में क्या बैठूं? और कोई कोई नरेंद्र तो कुछ दिन हुए सन्यासी बनकर बुद्ध गया गये हुए थे बड़े बड़े साधुओं के दर्शन करने श्री रामकृष्ण सुरेंद्र को शांत कर रहे हैं कह रहे हैं हाँ वे अभी बच्चे हैं अच्छी तरह समझ नहीं सकते सुरेंद्र केदार से क्या गुरुदेव जानते नहीं किसका क्या भाव है वे रुपये से नहीं वे तो भाव लेकर संतुष्ट होते हैं श्री राम कृष्ण सिर हिलाकर सुरेंद्र की बात का समर्थन कर रहे हैं भाव लेकर संतुष्ट होते हैं इस कथन को सुनकर केदार भी प्रसन्न हुए भक्तों ने मिठाइयाँ लाकर श्री राम कृष्ण के सामने रखी उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करके श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र के हाथ में प्रसाद की थाली दी और कहा दूसरे भक्तों को भी प्रसाद दे दो सुरेंद्र नीचे गए प्रसाद नीचे ही दिया जाएगा श्री रामकृष्ण केदार से तुम समझा देना जाओ भगझ करने की बना ही कर देना मणि पंखा झल रहे हैं श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या तुम नहीं खाओगे उन्होंने प्रसाद पाने के लिए नीचे मणि को भी भेज दिया संध्या हो रही है गिरीश और सीमा मास्टर तालाब के किनारे टहल रहे हैं गिरीश क्यों जी सुना है तुमने श्री रामकृष्ण के संबंध में कुछ लिखा है सीमा किसने कहा आपसे गिरीश मैंने सुना है क्या मुझे दोगे पढ़ने के लिए सीमा नहीं जब तक मैं यह न समझ लूँ कि, कि किसी को देना उचित है मैं न दूँगा वह मैंने अपने लिए लिखा है किसी दूसरे के लिए नहीं गिरीश क्या बोलते हो शीमा जब मेरा देहांत हो जाएगा तब पाओगे